श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 112 सौ अप्रैल अठारह श्री राम कृष्ण तथा तो विद्या का संसार संध्या हो गई है बलराम के बैठक खाने और बरामदे में चिराग जल गए श्री रामकृष्ण जगन माता को प्रणाम करके उंगलियों पर बीज मंत्र का जप कर मधुर स्वर से नाम ले रहे हैं भक्तगण चारों ओर बैठे हैं वे मधुर नाम सुन रहे हैं गिरिश मास्टर बलराम त्रैलोक्य तथा तो अन्य दूसरे बहुत से भक्त अब भी बैठे हैं केशवचरित ग्रंथ में संसार के लिए श्री राम कृष्ण के मध्य परिवर्तन की जो बात लिखी है त्रैलोक्य के सामने वह प्रसंग उठाने के लिए भक्तों ने निश्चय किया गिरिश ने श्री गणेश किया वे त्रैलोक्य से कह रहे हैं आपने जो यह लिखा है कि संसार के संबंध में इनका श्री कृष्ण का मत बदल गया है वास्तव में बात वैसी नहीं इनका मत परिवर्तित नहीं हुआ है श्री रामकृष्ण त्रैलोक्य और दूसरे भक्तों से इधर का आनंद मिलने पर फिर संसार नहीं सुहाता ईश्वर का आनंद मिल गया तो संसार अलोना जान पड़ता है साल के मिलने पर फिर बनात अच्छी नहीं लगती त्रैलोक जो लोग सांसारिक हैं मैंने उनकी बात लिखी है जो लोग त्यागी हैं मैं उनकी बात नहीं कहता श्री राम कृष्ण ये सब तुम लोगों की कैसी बातें हैं जो लोग संसार में धर्म की रट लगाते हैं वे लोग एक बार अगर ईश्वर का आनंद पा जाए तो उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता कामों के लिए जो दृढ़ता होती है वह भी घट जाती है क्रमशः आनंद जितना बढ़ता जाता है उतना ही वे काम करने से थक जाते हैं केवल उस आनंद की ही खोज में रहते हैं कहा विषयनंद और कहां और एक बार ईश्वर के आनंद का स्वाद पा जाने पर फिर मनुष्य उसी आनंद की खोज के लिए तुल जाता है संसार रहे चाहे जाए प्यास के मारे चातक की छाती फटी जाती है सातों सागर सारी नदियाँ तथा कुल तालाब पानी से भरे रहते हैं फिर भी वह उनका जल नहीं पीता स्वाति की बूँदों के लिए चोंच फैलाए रहता है स्वाति की बूंदों को छोड़ उसके लिए और सब पानी धूल है कहते हैं दोनों ओर बचाकर चलेंगे द्वन्नी भर शराब पीकर आदमी दोनों तरफ की रक्षा चाहे कर ले परंतु कसकर शराब पी ले तो कैसे रक्षा हो सकेगी ईश्वर का आनंद पा जाने पर फिर और अच्छा नहीं लगता तब कामने और कांचन की बात हृदय में चोट कर जाती है श्री राम कृष्ण कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं दूसरे आदमियों की ओर और, और बातें तो सब अच्छी ही नहीं लगती जब ईश्वर के लिए मनुष्य पागल होता है तब रुपया पैसा कुछ अच्छा नहीं लगता त्रैलोक संसार में रहना है तो धन का भी तो संचय चाहिए दान ध्यान आदि संसार में लगे ही रहते हैं श्री राम कृष्ण क्या पहले धन का संचय करके फिर ईश्वर और दान ध्यान दया भी कितनी अपने लड़की के विवाह में तो हजारों रुपए का खर्च और पड़ोसी भूखों मरता है उसे मुट्ठी भर अन्न देने से कलेजा छिर जाता है संसारी मनुष्य दान भी बड़े हिसाब से करते हैं लोग खाने को नहीं पाते तो क्या हुआ साले मरे या बचे मैं और मेरे घर वाले बस अच्छे रहें बस हो गया सब जीवों पर दया, उनका जबानी जमा खर्च है थे लोग, संसार में अच्छे आदमी तो हैं पुंडरीक विद्यानिधि चैतन्य देव के शिष्य थे ये संसार में ही तो थे श्री राम कृष्ण उसके गले तक शराब आ गई थी अगर थोड़ी सी और पीली होती तो फिर संसार में नहीं रह सकता था त्रिलोक चुप हो गए मास्टर गिरीश से अकेले में कह रहे हैं तो इन्होंने जो कुछ लिखा है वह ठीक नहीं है गिरीश तो आपने जो कुछ लिखा है इस संबंध में वह ठीक नहीं है क्यों त्रैलोक नहीं क्यों क्या ये यह नहीं मानते कि संसार में धर्म होता है श्री रामकृष्ण होता है परंतु ज्ञान लाभ से के पश्चात संसार में रहना चाहिए ईश्वर को प्राप्त करके तब रहना चाहिए एक कलंक के समुद्र में तैरते रहने पर भी कलंक देह में नहीं छू जाता फिर वह कीच के भीतर रहने वाली मछली की तरह रह सकता है ईश्वर लाभ के बाद जो संसार है वह विद्या का संसार है उसमें कामने और कांचन का स्थान नहीं है, है केवल भक्ति भक्त और भगवान मेरे भी स्त्री हैं घर में लोटा थाली भी है गुरु और लुच्छू को भोजन भी दे दिया जाता है और फिर जब हाबी की माँ और ये लोग आते हैं तब इन लोगों के लिए भी सोचता हूँ